सीमा जी आपका हो गए क्या सीमा दी कॉन्टेक्ट हो गया आपका स्वामी जी अच्छा ऐसे कैसे हो रहा है चलिए कोई बात नहीं हाँ आब, आप पूछिएगा आप कुछ पूछना है आ, हाँ जी जी आप कुछ पूछना है स्वामी जी अभी क्लास कक्षा आरम्भ हो गई क्या हाँ क्लास तो प्रारम्भ हो गया नहीं, मैंने कुछ भी सुना ही नहीं ना अभी अभी स्टार्ट हुआ नहीं आपको कल के प्रसंग में कुछ पूछना है हा, हाँ जी स्वामी जी आप बताइए स्वामी जी एक तो इसमें जो एक अल प्राणा इतरे महाप्राणा ये तो समझ में आ गया जी। और वर्ग नाम तृतीय चतुर्था अंतरस्थ भी समझ में आ गया उसके बाद का जो है ना ये, ये तृतीय हैं वर्गो के पांच वर्ण होते हैं ये जो है थोड़ा इसमें थोड़ा अंतर है न मम इसके आगे का ये समी आ सूत्र बाय चौस पैस चौस पठ हा जि चौस है यथा तृतीय तथा पञ्चमा हा जि ये के जैसे वर्ग के तीसरे अक्षर हैं वर्ग के तीसरे अक्षर, अक्षर कैसे हैं अल्प प्राण है। वर्ग पांचों वर्गों के जो तीसरे अक्षर है वो है गां अ प्राण है तो जैसे ये तृतीय वर्ण अल्प है वैसे पंचम वर्ण भी अल्प है जी। एक बार और जैसे तीसरे वर्ण समृद्ध कंठ वाले हैं वैसे पांचवें वर्ण भी पंचमे वर्ण भी समृद्ध कंठ वाले हैं हां जी ठीक है तो जैसे ती, ती, ती, तीसरे वर्णों के लिए ज, जो जो बात कही है वैसे ही पांच पंचम वर्णों के लिए भी वैसे ही समझ लेना ही अंतर है वही प्राण पंचम वर्ण के हैं जो कंठ तीसरे वर्ण का है समृद्ध कंठ वही पंचम वर्ण के हैं जैसे वो नाद, तो जो जो वहां पर गई है वो बात यहाँ पर भी लाभ हो जाएगी और पैंसठवा सूत्र ये कहता है तृतीय वर्ण तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण तो समान ही है दोनों लेकिन पंचम वर्ण में एक और गुण अधिक है वो क्या गुण है तो कहा अनुनासिक अधिकों गुण ये शाम इन पंचम वर्णों में अधिक गुण है यानी अतिरिक्त क्वालिटी है वो क्या है अनुनासिक अनुनासिक कहते हैं नासिका से बोला जाना जब, ना, ना, जब बोलते हैं वो इनका एक आप नाक से भी इनका प्रयत्न हो रहा है नाक में भी प्रयत्न हो रहा है इसमें नाक से बोला जा रहा है उनका अपना अपना स्थान है ग्रकार का अपना स्थान ग्रकार है ग्रकार का आप म्यूट करके रखिए बाकी लोग ग्रकार का स्थान कंठ है तो कंठ भी है और नाक्रा भी है और चवर्ग जो है वो तालवी तालवी से बोला जाता है चवर्ग का तो यहां का जो है चवर्ग के अंतर्गत रहता है तालवी भी है और नाचिक्रा भी है और रा जो है यह मूर्धनी से बोला जाता है तो मूर्धनी भी उसका स्थान है और नासिका भी उसका स्थान है नकार दात से बोला जाता है सवर्ग के अंतर्गत रहता है तो दंत भी है और नासिका भी है और मकार जो है ये ओठ भी है और नासिकरा भी है तो ये एक अधिक गुण है अपने अपने स्थानों के साथ में अतिरिक्त गुण ये है ये नासिका से भी बोले जाते इसलिए कहा इन वर्णों में तृतीय वर्णों के समानता होते हुए भी इसमें अनुनासिकपन अधिक गुण है ये और और बोलिए हाँ जी बोलिए बोलो सिक्सटी टू एक अल्प प्राणा इतर एक हाँ जी ये कहना चाह रहे हैं एक अल्प प्राण इतर महाप्राण पांचों वर्गो के प्रथम अक्षर जो है वो अल्प प्राण है और द्वितीय अक्षर जो है वो महाप्राण है ये कहना चाहते हैं क्योंकि इकसठवें सूत्र में जो बात कही है इकसठवें सूत्र में वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्णों के लिए बोला गया है प्रथम और द्वितीय वर्ण प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण जो है वो विविध क्रंथ वाले हैं श्वासानुप्रदान वाले हैं और अकोष है। इसलिए यहां पर कहा है एक अल्प प्राणा एक एक मतलब कुछ कुछ अक्षर अल्प प्राण वाले हैं तो वो कुछ अक्षर कौन से हैं प्रथम वर्ण प्रथम वर्ण जो है वो अल्प है आप बोल करके भी देखेंगे काचा क्राण प्राण का जो प्रयत्न है वो अल्प मात्रा में है। और जब आप खब ये बोलेंगे तो इसमें प्राण अधिक लगता है इसलिए इसको महाप्राण रहा तो एक अल्प प्राण का मिलता है प्रथम अक्षर अल्प प्राण वाले हैं और अक्षर महाप्राण वाले स्पष्ट हो गया जी आ, आपने किया था रिचा जी ने, ने पूछा है क्या आपकी आवाज नहीं आती है डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा है और आपकी वानी नहीं आ रही है चीजें आप क्यूट करके रखिएगा रखो ऐसा होता है प्रश्न किया और म्यूट कर और म्यूट है जब आपको पूछना है, तभी म्यूट को म्यूट् जी म्यूटना हा जी औी म्यूट करके रे हा जि माता हा जि स्वामी जी ये तो कहे कि है महाप्राणवी महाप्राणे विसर्जनीय भगवी ये मे भी महाप्राण वे हा जि हा जि महाप्राण वेकी धन्यवाद आपकी आवाज आपकी प्याजा आ रहा है आपके नहीं आपकी आवाज बिल्कुल नहीं मेरे सुना ही नहीं हाँ जी आगे बढ़े हम देखिए हमने चार प्रकरण किए स्थान मिलम करण मिलम प्रयत्न द्विविध एक प्रयत्न द्विविध तो दो प्रकार के प्रयत्न बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न और कर्ण प्रयत्न करण और प्र, स्थान स्थान कर्ण और दो प्रकार के प्रयत्न इन चार प्रकरणों को पड़ा है इन चार प्रकरणों में जो प्रयत्न प्रकरण है उसमें उसी प्रकरण के कुछ अवशिष्ट भाग पांचवें प्रकरण भी बताया प्रयत्न वो किस किस तरह का प्रयत्न होता है प्रयत्न के वेराइटी को बताया प्रक। प्रकरण में प्रयत्न के अवशिष्ट भाग को बताया जा रहा है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा जो प्रकरण है वो अनिल स्थानम पीड़यती ये प्रकरण है अनिल स्थानम पीड़यती जो प्रारंभ में इन प्रकरणों के प्रारंभ में एक श्लोक आया था जिसमें आठ प्रकार के प्रकरण बन है वहां से मैं बोल रहा हूं आप पहले प्रकरण से पहले वाला श्लोक श्लोक देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है स्थान निगम कर्ण निगम प्रयत्न ये द्विविधा उसके बाद लिखा है अनिल पीड़यती ये पांचवा प्रकरण है वृत्ति ये अलग आगे का प्रकरण हो गया तो पांचवा जो प्रकरण है अनिल स्थानम पीड़यती ये पांचवा प्रकरण है अनिल कहते हैं वायु को बाहर वायु नहीं हमारे शरीर के अंदर जो वायु है प्राणवायु प्राणवाय वायु है हमारे शरीर के अंदर उस प्राणवायु को लेकर यहां पर बताया जा रहा है उसी प्राणवायु को यहां पर अनिल शब्द से प्रयोग किया है अनिल प्राणवायु जो है स्थानम स्थानम य स्थान थी। में यानी वर्णों के जो जो स्थान है उन स्थानों को प्राप्त होकर वहां पीड़ यदि थी मतलब है वहा आघात करता है उसको चोट पहुंचाता है को धक्का देता है सब जाकर के ये वर्ण उत्पन्न होते हैं. तो प्राणवायु उस, उस अलग अलग स्थानों में जो आघात पहुंचाता है वो किस तरह का आघात है सभी स्थानों में एक जैसा आघात एक जैसा चोट नहीं पहुंचाता है अलग अलग प्रकार का पहुंचाता है उसी प्रकार को यहां पर बताया जा रहा है अनि पीड़यती अल प्राणवायु स्थान वर्णोच्चारण स्थान यस्मा वर्णा आग्छति तस्थय अर्थात आघात आघात करता है चलो पहुंचाता है तो किस किस प्रकार का पहुंचाता है तो अगले सूत्रों में स्पष्ट किया है पहला सूत्र है देखिए तत्र स्पर्श यम वर्ण करो वायु रयपिडव स्थानम अभिपीड़यी यह पहला सूत्र है यहां संख्या एक ही दिया है बल्कि यह जहां विराम है वहां तक एक मान लीजिएगा त्रपर्शय वर्ण करो वायु अयपिंडवत स्थानमीड़ी यहां तक एक सूत्र बना लीजिएगा तो तत्र अगले पद पर है स्पर्श यम वर्णकारो तो श यम वर्णकार ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है वायु अयपिंडव वायु अलग है तो वायु प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और अयपिंडवत यह अव्ययप है यह वध शब्द को जोड़ा है ना वध तो वध जोड़ते ही वो अव्यय बन जाता है यह समझ लीजिएगा अयपिंड वे पूरा शब्द जो है अव्यय बनाया गया है वध जोड़कर अव्यय बना लिया फिर उसके बाद है स्थानम स्थानम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है कर्म में है द्वितीय विभक्ति का एक है स्थानम और अभी पीड़ है फिर बोल रहा हूं अवयपदे स्पर्श यम वर्णकार प्रथम विभक्ति के एक वचने वाु प्रथम विभक्तिवचने अयपिंडव्ययपदे स्थान द्वितीय विभक्ति के एक वचने क्रियापदीजिएगा सामस पर्श यम वर्ण इसमें समास है पहले है, इसमें तीन शब्द है पर्श यम वर्ण फिर उसके बाद में लिखा है करा जैसे कार शब्द होना चाहिए यहां पर प्रशुद्ध लिखा है वर्ण लिखा है कारा होना में है कारा है।, है।, आ, कारा कर है कारा होना आपकी में कर वर्णा बनाना है ह वर्णकार बनना कार्य वर्णकार तो स्पर्शाच यमाश्च स्पर्श यमा इतरेतर योग द्वंद्व दो शब्दों में समाप्त करेंगे स्पर्श यमा तो स्पर्शा चाचमा इतरेतर योग द्वंद्व फिर स्पर्श यमा और वर्ण के साथ में समाप्त करेंगे स्पर्श यमा एक शब्द हो गया वर्ण के साथ में समस्करें स्पर्शय वर्णास्त्र स्पर्शय वर्णा स्पर्शयम ते वर्णास्त्र यानी स्पर्शयम को यहां पर वर्ण शब्द से बोला जा रहा है यानी स्पर्श वर्ण यम वर्ण ये कर्म्राय समाज वही स्पर्श यम है वही वर्ण है जैसे कर्मचार्य समाज ऐसा होता है कृष्णश्च सर्प कृष्णश्चा सर्प कृष्ण सर्प वही कृष्ण है वही सर्प है यानी कालासाम काला भी वही है और सांप भी वही है इसको कर्मधारे समाज कहते कर्मधारे में दो पदों का आधार एक ही वस्तु होती है दो शब्दों का आधार एक वस्तु होती है यानी कृष्ण शब्द एक है और सर्प शब्द एक है तो कृष्ण और सर्प ये दोनों शब्दों का आधार वो वस्तु है सांपुरूपी वस्तु इसको कहते हैं कर्मधार्य कर्मधारे में समान अधिकरण होता है कृष्ण चौ सर्प कृष्ण वही है और सर्प भी वही है तो कृष्ण सर्पा तो कृष्ण विशेषण हो गए सर्प विशेष हो गया तो विशेष्य और विशेषण विशेषण और विशेष्य दोनों एक ही वस्तु को कहते हैं इसको कर्मचार कहते हैं ऐसे यहां पर स्पर्शाश्च यमाश्च का एक पद बना दिया तो स्पर्श यमा स्पर्श यमाच के वर्णा क्योंकि यहां बहुवचन है कृष्ण सर्प में एक वचन था इसलिए एक वचन में अर्थ किया है कृष्णश्च असौ सर्प कृष्ण सर्प और यहां बहुवचन है इसलिए स्पर्शयमा स्पर्श यमाः च ते वर्णाः च स्पर्श यमवर्णाः कर्मधारे तत्पुरुष यदि कर्मधारे प्रमात् आपी कु सम्यू लीयगा ये कर्मधार समास कर्मधारे समाज तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है तीन समासों में एक समास है तत्पुरुष जो की उत्तर पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष समास में अनेक प्रकार है उन प्रकारों में एक प्रकार है कर्मधारद्मा जी बोलिए स्वामी जी की पूर्व उतव इतरे द्वंदा कर्मधार स्वामी जी हाँ यानी यहाँ पर बहुत सारे शब्द है ना पर्श यम वर्ण और फिर कारा तो इतने सारे शब्द है तो इनको पहले दो शब्दों का एक समास बनाया फिर उस दो शब्द का एक शब्द बन गया उस एक शब्द के साथ में वर्ण के साथ समास है अहुव्य स्पर्श यम वर्णकार भवित किलामीजी नहीं नहीं ऐसा नहीं है यहाँ स्पर्श यम वर्णकार यहाँ पर साम्व नहीं है यहां तो कई सहारे ना दो सहमे यहां पर क्योंकि स्पर्श जो स्पर्श है वो ही तो वर्ण है और जो यम है वो भी वर्ण है समझ रहे मेरी बात को वो आपको एक मोटा अर्थ बता है की अगर, अगर अगर दोहार द्वंद है तो यहाँ नपुसरा लिंग लिंक लिखना चाहिए नफुसरा लिंग तो नहीं यह फुल लिंग है फुल लिंक है शक्यते बहु रेरं रे जगा नीता पुल्लिङ्गीर्घा पश्र प्रयोग हैल् नो र हाँ लेकिन अत्र तो बहुवचन बहुचनम न दृश्य बहुवचन न हो ना उससे क्या दिक्कत न होने बहुचन तर... न होने से कौन सा कहना चाह रहे हैं? समाहर समार्वंद में तो पुल्लिंग नहीं होता है विभाषा वर्तमानी विभाषा नहीं है ना कहा विभाषा है समार ध्वन में न एक वचनम वर्कल नपुंसर्कलिंग भवे के एक वचनमीला नहीं, नहीं यहाँ तो एक वचन ही है प्रथम के एक वचन है पर वो समार नहीं होगा ना ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ नपुं ही होता है समार में मान लीजिएगा तो तब आप क्या करेंगे जहां पुल्लिंग होता है तो वो रेर में होता है बता रहा हूँ मत... रेर में, रेर में मतलब वो एक ही होगा ना सभ्य का ही होगा सभ्य का मतलब जहाँ आपको लगे वहाँ संवार नहीं कर सकते मेरा प्रश्न ये है, है की इधर बहु ही देखना चाहिए ना वो द्वंदवत समास में इतर इधर द्वंद्वे नहीं वो अंत में थोड़ा इतर इधर कर रहे हैं ये तो आपको समझना है अंत में इतर इतर सम... द्वंद्व नहीं कर रहे हम लोग केवल स्पर्श और यम के बीच में इधर इधर कर रहे हैं ओ, ठीक है स्वामी समझ आ, लिया धन्यवाद ये तो मैं बता रहा था आपको शुरू ऐसी की हम अलग अलग समाज कर रहे हैं अलग अलग समाज करके फिर समासों उनको उन समासना है पहले स्पर्श और यम के बीच में इतर योग कर रहे स्पर्श भी अनेक है और यम भी अनेक है इसलिए स्पर्शाश्च यमा इतर इतर योग बंध हो गए ये समास नहीं कोई बात नहीं वो तो आपको समझ में नहीं है इसलिए पूछा है ना इसमें मैं, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार में दस बार पूछो सौ बार पूछो उसमें कोई दिक्कत नहीं तो स्पर्श और यम इन दोनों के बीच में इधर इतर इधर योग द्वंद उसके बाद में स्पर्श यमा एक शब्द हो गया फिर वर्ण के साथ में समास्त कर रहे कर्मदारे वर्णाह स्पर्श यम एक और समास करेंगे तीसरा समास अब हमारे पास में तीन शब्दों का एक शब्द बन गया पहले स्पर्श और यम के साथ एक समास कि इतरेतर इतरेतर योगद्वन्द्वरेतर इतरे शब्द कामे वर्ण के साथ जोड़ करके कर्मधार बनाया है अकार शब्द कथ स्पर्श यो स्वामि स्वामी इतरे योगद्वन्द्व बना स्पर्श भी है, और स्पर्श भी वर्ण है य से? हा जी हा जी यश य स्पर्शय शब्दो गये वर्ण इन्दे बना स्पर्शय बनानो प्रधानशी प्रधान यम प्रधान भी वर्ण है यम भी वर्ण है इसलिए स्पर्श यमाश्च से वर्णा स्पर्श यम वर्णा समास हो गया याद रख रहे अब आगे हम कार शब्द के साथ समास करें कार शब्द के साथ में समास करेंगे जैसे मैं आपको एक शब्द बोलता हूं कुंभकार आपको समझ में आएगा कुंभकार कुंभ कहते हैं घड़े को और कार कहते हैं बनाने वाले को तो इसको हम ऐसा करते हैं कुंभम करोती कुंभकार कुंभम करोती कुंभकार जो घड़े को बनाने वाला है उसको कुंभकार कहते हैं तो इसको कहते हैं उपपद समासपद का मतलब है जो समीप में है कार के समीप में जो कुंभ शब्द है उसको उपपद कहते हैं ये आप अषेय पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा उपदम उपपदम अतिंग एक सूत्र आता है किंग भिन्द जो है उपद होता है तो यहां ये उपपद समास है यानी कार से पहले उपपद है यानी उसके समीप एक शब्द है और यहां है स्पर्श यम वर्णन ये उपवर्ण है तो कार के साथ में हम इसका समास करते हैं इसको ऐसे बोलेंगे स्पर्श यम वर्णान करोतीश यम वर्णन करोती अर्थात उत्पादी करोती का मतलब है उत्पादी जैसे कुंभम करोती घड़े को उत्पन्न करता है करोती का मतलब है घड़े को उत्पन्न करता है कुंभम करोती कुंभकार जो घड़े को उत्पन्न करता है उसको कुम्भार कहते हैं ऐसे यहां पर कहा स्पर्श यम वर्णान स्पर्श और यम वर्णों को जो उत्पन्न करता है उसको कहते हैं स्पर्श यम वर्णकार ये है वायु प्राणवायु ये प्राणवायु जो है वाय। स्पर्श यम वर्णों को उत्पन्न करने वाला है तो यहां पर तीन समास हो गया एक इतरेतर योग एक कर्मधार्य समास और एक उप समासेश जी सुन रहे हैं ओम भगवन समझ में आ रहे है आपको नहीं अहम अर्षित्सव अस्सी पिंपरी मध्ये अद अधुन अहम आग्छा अस्त अस्जन न कृतवा ओम ओम शह अहम पठाक हाँ जी आप में से समझ में आ रहे हैं तीनों समास केवल ये इतना समझ लीजिएगा यहां पर इतरेतर है कर्मधारे है और उपद है वो क्या है उपपद क्या होता है इसके बारे में मत सोचिएगा कर्मधारे क्या होता है इसके बारे में मत सोचिएगा और इतरेतर क्या होता है इसके बारे में सोच, मत सोचिएगा बस इतना सोच इतना याद रखिएगा इस शब्द में तीन समास है और उनके ये नाम है यहां के लिए इतना ही पर्याप्त है जब आप व्याकरण में प्रारंभ करेंगे जब ये समास प्रकरण आएगा तब ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगे वहां के लिए इनको छोड़ दीजिएगा मेरी बात प्रकरण में आ रही है जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है जिनको ये समझ में नहीं आ रहा हो क्या होता है ये उपद समास कहां से नया आ गया है? पहले तो यही बताया था कि तीन समास होते हैं द्वंद्व समास तत्पुरुष समास और बहुली समास सम आ गया अब कर्मधाय आ गया इनके बारे में मत सोचना बस इतना सोचना है यहाँ ये यह तीन समास है। इस शब्द में स्पर्श यम वर्णकार इस शब्द में तीन समास है इतर इतर द्वंद कर्मधाय और उप बस इतना समझ लीजिएगा इतना ही समझना है यहां पर आगे बढ़ते हैं अय में अय पिंडावत में कहते हैं लोहे को अयह आयस मूल शब्द है अयस तो यहां अयह जो है ये लोहा लोहा कहते हैं आयरन को तो अयह पिंडवत इसमें समात है, देख लीजिएगा अयस पिंडम अया पिंडम अयस पिंडम अय पिंडम आपने शब्द के बारे में सुना है तपस मनस इसके रूप भी चला है आप लोगों ने तो जैसे तपस का तपस शि विभक्ति में बनता है तपस मनस सकारात्म शब्दे तो ऐसे ही तपसहा तो यहां पर भी अयस अयस पिंडम आया पिंडम श्रेष्ठ पुरुष है इसका अर्थ होता है लोहे का पिंड पिंड का मतलब गोलाई गोल में बॉल की तरह यानी लोहे का गोला ऐसे समझ लीजिएगा लोहे का गोला अय अयस पिंडम अयपिंडम फिर उसके बाद वध जोड़ना है वध का मतलब समान अयपिंड के वध शब्द को जोड़ना है तो इसको कहेंगे अय पिंडेल तुल्यम अय पिंडेल तुल्यम अयपिंडव यानी के गोले के समान ऐसा अर्थ नहीं लेगा अय पिंडम अय पिंडेन इसमें भक्त जुड़ करके अय पिंड लो के गोले के समान इतना अर्थ निकलता है यहां तक पहुंच गए अब आगे बढ़ी है सूत्र का सूत्रार लिख लीजिएगा वर्णोत्पादनाथ वर्णोत्पादनार्थम वर्णोत्पादनार्थम क्रिय प्रयत्ने वर्णोत्पादनार्थम क्रिये प्रयत्ने पञ्चविंशति स्पर्शवर्णाः पञ्चविंशति स्पर्शवर्णा वर्णानां पञ्चविंशति स्पर्शवर्णानां चतुर्णां यमानां पञ्चविंशति स्पर्शवर्णना चतुर्ण यहां उत्दक उदकु उत्दक प्राणवायु उत्पादक प्राणवायुर्णोचारणस्थन कंठादीचारणस्थन कंठादी कंठादी लोह लोहगोलक लोह गोलकवी अपीड़ती अर्था आघात अभीपीड़ती अर्था आघात कौती सूत्राथ को मैं एक बार दोहरा रहा हूं देख लीजिए अपना करेक्शन कर लीजिएगा वर्णोत्पादनार्थम क्रियमाणे प्रयत्ने वर्णोत्दनार्थम क्रियमाणे प्रयत्ने पंचविंशति स्पर्शवर्णना पंचवशति स्पर्शवर्णा चतुर्ण यतुर्ण यम उत्दकु कंठादीच्चारणस्थन कंठादीचारणस्थन लोहगोलवीपीड़ लोह अर्था आघातं कौन अब इसी का मैं हिंदी में अनुवार कर रहा हूं इस सूत्रार्थ को वर्णोत्पत्ति के लिए वर्णों की उत्पत्ति के लिए वर्णों की उत्पत्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न किए जाने वाले प्रयत्न में वर्णोत्पत्ति की वर्णों की उत्पत्ति के लिए वर्णों की उत्पत्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न में स्पर्श संजक 25 वर्ण स्पर्श संजक 25 वर्ण यम संजक 4 वर्ण संजक 25 वर्ण यम संज्ञक चार वर्णों का उत्पन्न करने वाले प्राण प्राणवायु उत्पन्न करने वाले प्राण प्राणवायु कंठारी स्थानों को प्राप्त होकर कंठारी स्थानों को प्राप्त होकर लोहे, लोहे के गोले के समान लोहे के गोले के समान आघात करता है लोहे के गोले के समान आघात करता है वर्णों की उत्पत्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न में स्पर्श संजक 25 वर्ण यम संजक चार वर्णों का उत्पन्न करने वाले प्राणवायु कंठादि सानों को प्राप्त होकर लोहे के गोले के समान आघात करता है एक उदाहरण से समझाए मानव मानव की लोहे के गोले को आप कहीं कटरा दो दीवार आदि में तो कैसा उसका प्रयत्न होता है कैसा उसका आघात होता है कैसा उसका उसकी ध्वनि किस प्रकार होती है लगभग ऐसी ध्वनि इन वर्णों को उच्चारण करने में होती है मानो मानो यानी मानो लोहे के गोले को हम उन उन स्थानों में टकरा है तब ये वर्ण उत्पन्न होते इसका ये अभिप्राय है स्पष्ट हो गया किसी को समझ में ना है, तो पूछ लीजिएगा लिखते हैं देखिए सब मनुष्यों को उचित है कि, जो स्पर्श से लेके मंत्र पच्चीस वर्ण और चार यम इनको प्रकट करने वाले वायु को लोहे के गोले के समान स्थान में लगा के बोलना चाहिए आगे अलग सूत्रों के लिए बोला है अब अगला सूत्र देखिएगा अंतस्थ अंतस्थ वर्णकारो वायु दारू पिंडवत अंतस्थ वर्णकारो वायु दारू पिंडवत यह दूसरा सूत्र है अंतस्थ वर्ण करो वायु पिंडवत यहां अंतस्त्र वर्णों के लिए बताया जा रहा है अंतस्त्र वर्ण के लिए किस तरह का प्रयत्न होता है यह बताया जा रहा है अब अंतस्त्र वर्णकार में प्रथम विभक्ति के एक वचन है वायु प्रथम विभक्ति के एक वचन और दारू पिंडवत अवयकवत है अब वर्ण कार यहां पर दो समाशे अंतस्थ वर्ण के बीच में कर्मदाय है और कार के साथ में उपर समय अंतस्त्राश अंतस्त्राश्च ते वर्णाश्च अंतस्त वर्णा कर्मदाय समस तिर अंतस्त्र कौती समास अंतस्त्रर्णकार उपपत्ष सत्षन उप्रप्रत्ष्यंतर्गते कर्मराय तत्पुष्य हैपुरुष सामस्कर बहुत सारे वेद हैं उनमें कर्मराय सर्मराय श्रस्ो य कर्मराय तत्पुरपद्रक्रो य उपपद तत्पुरी बाग है अंतस्थ वर्णकार में दो समाज है एक कर्मदाय और एक उपपद और दारू पिंडवत में अलग समास है दारुण पिंडम दारूपिंडम दारूण पिंडम दारूपिंडम श्रेषित्पुरुष है दारुण पिंड दारुपिंडारुपिंडेन तोल्य दारुपिंड प्रत्येक जोड़ दिया दारु दारु कहते हैं लगडी। दारु कहते हैं हैं दारुकड़ी को किसी लकड़ी को हम दीवार आदि के साथ में आघात करेंगे तो उसकी जैसी ध्वनि होती है लगभग वैसी ध्वनि अंतस्त वर्णों के लिए होती है तो सूत्रार्थ आप समझ लीजिएगा अंतस्त वर्णोत्पादनार्थम अंतस्थ वर्णोत्पादनार्थम क्रियमाने प्रयत्ने उसी प्रकार लिखना है बस यौन यहां शब्द बदल रहा है अन्तस्त्रवर्णोत्पादनार्थं क्रियमाणे प्रयत्ने अन्तस्तवर्णानाम् अर्थात् लव अन्तस्त्रवर्णानाम् उत्पादकः प्राणवायुः अन्तस्तवर्णोत्पादनार्थं क्रियमाणे प्रयत्ने अन्तस्थवर्णानाम् उत्पादकः प्राणवायुः यकारादी यकारादी एकारादी स्थानादी स्थान दारुपिंडवपिंडवात दारु कौती दारुपंडवर्णोत्दनाथ क्रीय प्रयत्ने अंतस्त्रवर्णा उत्पादक प्राणवायु एकदीना उच्चारणस्थन दारुपंडव अंतस्वर्णों की उत्पत्ति के लिए अंतस्थ वर्णों की उत्पत्ति के लिए किए जाने वाले यत्न किए जाने वाले प्रयत्न में अंतस्थ वर्णों की उत्पत्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न में अंतस्थ संजक यारालावा अंतस्त संजक यारालावा यारा का उत्पादक प्राणवायु उत्पादक प्राणवायु एक स्थान को प्राप्त होकर एकादि वर्णों के स्थान को पाकर लकड़ी के गोला या लकड़ी का डंडा पिंड कहते हैं वैसे गोला है तो लकड़ी के गोले को लकड़ी के गोले को जिस प्रकार दीवारी के साथ आघात करते हैं वैसा ही यहां पर आघात होता है जैसे लकड़ी के गोले को दीवारानी के साथ आघात करने पर शब्द निकलता है उसी प्रकार यहां पर वैसा ही आघात होता है हाँ जी आपने से किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं खास जैसे लोगों का गोला दीवार के चक्राए अगर तो भक्त तीव्री तीव्रता उच्च प्रकार के और लक, लकड़ी का बोला उसने की बहुत धीमी आधार लोहे का कठोर होता है लोहे का जो आघार है वो कठोर होता है और लकड़ी का जो आघार है वो मध्यम स्तर का होता है फिर बाद में जो अगला जो आघात बताया है वो मानो उसके लिए है हाँ का ऊन का या रुई का गोला जो है उसका और स्रोफ होता है एक कठोर एक मध्यम और एक सोफ्ट गोला है लगभग ये बात तो बहुत आगे आगे बोलिए इनको इतने डिटेल में ये बताने की क्या, वो बे जैसे बोलेंगे वैसे आवाज तो वो थोड़ा। तो वैसे निकलती जैसे और जो.. नै में लिखने और बताने की क्या बतावश्यकता अस्ति पूचे आपने पूछे कोई की ये आ, रोटी कैसे खाते हो आप रोटी रखिए आप इतनी डिटेल में इतनी डिटेल में छोट छोट गुआ स्वामी जी के दिमाग में आया कैसे की इतनी डिटेल में बताना है की सुने ऐसे लोग ऐसा यही तो यही तो स्वर विद्या है यानी वर्ण विद्या है वर्णों का विज्ञान है वर्णों का नॉलेज है की कि किस तरह हम बोलते हैं ये स्वामी जी ने नहीं बताया स्वामी जी ने तो केवल उसका अनुवाद किया है बताया तो प्राणी ने प्राणी ने बताया इसका इसकी व्याख्या है स्वामी जी ने की है बट इतना हम लोगों के लिए तो आ, अगर कोई पूछे की आप कैसे खाते हो मेरे को समझ है खाया जाता है आपको, आपको बताना पड़ेगा रोटी बनाई जाती है फिर उसको हम थाली में रखते हैं फिर उसमें एक घास निकालते हैं एक घास को मुँह में रखते हैं <laughs> दातों से चबाते है। है। हैं और चबाना इस तरह होता है मुझे तो आपको बताना पड़ेगा जो नहीं जानता उसके लिए तो बताना पड़ेगा देश पंडित जी बोले अच्छा हम लोग हम लोग इतने दिनों से बोलते हुए आए हैं हमने कभी विचार नहीं किए कैसे हम बोलते देखिएगा ये जो कवर निकलता है तो किस तरह निकलता है और शिकार निकलता है तो किस तरह निकलता है हमने कभी सोचा नहीं।, नहीं है बस सुन करके आ, माता पिता चाचा ताऊ आस के लोगों को बोलते हुए सुना और हमने भी बोलना प्रारंभ कर दिया लेकिन हमने ज्यादा नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं, नहीं। कैसा होता है कैसा हो रहा है और कॉल आप, आप आता है तो आपको बटन दबा करके या टच करके उसको आप सुन लेते रिसीव कर लेते हैं कॉल करना है तो आप बिल दे देते दे हो इतना आपको पता है जितना आपको आवश्यकता है अगर आपसे पूछे ये आता काल कैसे आता है कैसे रिसीव होता है कैसे भेजा जाता है आपको पता नहीं है लेकिन इसका जो इंजीनियर है वो बना देगा ठीक है ना हाँ जी तो, तो, तो आपको इंजीनियर बनाया जा रहा है इंजीनियर बनाया जा रहा है आपको बने गई है नहीं चलो संस्कार तो बना रहे हैं आपकी बात बन ही रहे हैं बनेंगे क्या है जब आदमी आ, वोकल में सिर तो कले डरना क्या है? ठीक तो तो, तो मुसले बेङ्गे इन्जीनियर बनेगे वर्णो न के इसमें कोई बात नहीं। कहने का मतले हा व्यक्ति है अग्रो इ न जानच मोडी बा है कुतो अनप जानकारी पढे लिखने का मोहर लाना जानकार हो जाते हैं तो जानकार माने आपलब् स्वामी जीने अनुवाद छोटे बच्चों बा बोलना सिखाएं सिखाएं तो उनको भी ऐसे ही सिखा तो से तो तो, तो, तो जब सिखा तु छोटे उतना उनको समये तो छोटे बच्चों इस बहु पढाय ते लाय होगे ते पिखागे ऐसे बोलना बोलना उल उच्चारण के बोलो सालो जब होकर के समझने तब लो अभी ये शुवात है तो इ गहरी गहरी व्याख्याष्टाध्यायी इ सूत्री क्या क्या भरा हु मही ज्ञान विज्ञान दिमागो में जानाे तु बा आ आनन्द आगा अगर आप नहीं लेंगे तो ऐसा लगेगा कि शुष्क हो जाएगा न लेगे तु शुष्के शुष्के दीने वे तु बहु आनन्द आगातु शुष्कोगा इी में भि इतनानन्द आर है तो आगे तो देखो हाँ आनंद आज सकता है और बोर भी हो सकते दोनों बातें अभी से तैयारी करेंगे तो शायद नहीं होंगे ठीक बात है हाँ जी तो इसको, तो तो तो तो इसको आप लोग अच्छी तरह इसको पढ़ करके आइएगा फिर कोई बात हो तो उसकी चर्चा करेंगे आप जरा सा रह गया हाँ जी ये जिस प्रकार दीवार आदि के साथ आघात करने पर शब्द निकलता है उसी प्रकार यहां पर आगे का थोड़ा आगात करता है तो वैसा ही आवाज आती है यानी उन्हीं उस आघात से फिर ये वर्ण निकलते यू समझ लीजिए वैसा ही आघात इन स्थानों में होता है तब जाकर के ये वर्ण अंतस्थ वर्ण निकलते है ठीक है ओम शान्ति शान्ति शान्ति नमो नमः ओम ओम स्वामी जी, जी। आ, वो थोड़ी बात करनी थी उसके बारे में